इन पापों को करने वाले पुरुखों का जो सेंसर र्बु गुरुन करते हें वे भी पात्कि में हिवस्वतों इस प्रकार पापु करने वाले मनुश्यों को उम्रत्वु सिंभातों करना जाते हैं जो भूल पाप हैं, के पापु करने भीवन के बैतके के निसारे रहते हैं ल्लती आथवह पाप करते हुए पुरुशों का अनुमूदन करते हैं वे सभी नरक में जाते हैं और जो उत्तम कर्म करते हैं वे स्वर्घ में सुख से आनंद भूगते हैं अशुब कर्मों का अशुब फन और शुब कर्मों का शुब कर्मों होता है महराज यम्राज की सभा इसलिए शुब कर्म करने चाहिए कि गए कर्म का फल मिना था स्वाय किसी प्रकार न्ष्ट नहीं होता धर्म करने वाले शुख पूरवक्ड पर अगलोग जाते हैं और पापी अनेक प्रकार के दुख का भोग करते हुए यह दो जाते हैं इसलिए सदा धर्म करना चीघए � इतना बड़ा मार्ग निकट ही जान पड़ता है और पापियों के लिए बहुत लंबा हो जाता है पापी जिस मार्ग से चलते हैं उसमें तीखे काटे कंकड़ पत्थर कीचड़ गड़े और तलवार की धार के समान तिक्षण पत्थर पड़े रहते हैं तथा लोई की सुईय कहीं सिंग कहीं व्याग और कहीं कहीं भक्षी का सर्प वृष्चिक आधिदुष्ट जन्तु घूमते रहते हैं कहीं पर दाकिनी शाकिनी रोग और बड़े क्रूर राक्षश दुख देते रहते हैं उस समय मार्ग में न कहीं छाया है और ना जल इस प्रकार के बहेंकर मार्� गसीटते हुए ले जाते हैं उस समय अपने बंदु आदी से रहित वे प्राणी अपने कर्मों को सोचते हुए रोते रहते हैं भूक और प्यास के मारे उनके कंथ तालू और ओष्ट सूख जाते हैं भैंकर यमदूत उन्हें बार बार ताडित करते हैं और पैरों में अ इस प्रकार दुख भोगते भोगते वे यमलोक में पहुंशते हैं और वहां अनेक यातनाएं भोगते हैं। पुन्य करने वाले उत्तम्मार्ग से सुख पूर्वक पहुंचकर सोम्य स्वरूप धर्मराज का दर्शन करते हैं। और वे उनका बहुत आधर करते हैं। � आपने दिव्य सुख की प्राक्ति के लिए बहुत पुन्य किया है इसलिए इस उत्तम भिमान पर चड़ कर स्वर्ग को जाएं। पुन्यात्मा यम्राज को प्रसन्य चित अपने पिता की भाती देखते हैं। परंतु पापी लोग उन्हें वह्यानक रूप में देखते और काल की भहंकर शक्तियां तथा अनेक प्रकार के रूप धरण किये संपूरण रोग वहां बैठे दिखाई देते हैं। कृष्णवरण के असंख्यय मुदूत अपने हातों में शक्ति शूल अंकुष पाश चक्र खडग व्रज दंद आधी शष्ट्र धरण किये वहां स पापी जीव यम्राज को इस रूप में इस्तित देखते हैं और यम्राज के समीफ बैठे हुए चित्रगुप्त उनकी भरता करके कहते हैं कि पापीयों तुमने कितने बुरी कर्म क्यों किये तुमने पराया धन अब हरण किया है रूप के गर्व से परिष्त्रियों का समर्� अब उन कर्मों का पल भूगो अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता इस प्रकार पापी राजाओं का तर्जन कर चित्र गुप्त यमदूत को आग्या देते हैं कि इनको ले जाकर नर्कों की अगनी में डाल दो साथमें पाताल में गुर अंदकार के बीच अतीदार� ימדות בה אונקו אונקי אבריקשו כי שעקהו מרטנג דתיה אור סנקרו מנהלוה אונקי פרו מרבנד דתיה אוסבו ג'סה אונקי שרירי פוט נלקטה אורוי פני אשוג כרמונקו יד כרוטטתה צלעתיה תפאי הוי קאטוסי יוטו הוכר לוהא דנדסה אור צמבו ג'סה ימדות אונקי בר בר תלת קרטיה साप से भी कटवाते हैं जया मं पूय के अधिक कुण्डों उनको ध� currently कंद से soup जहां लोही की चोच वाले कांक और श्यावन आदी जीव उनका मास नोच नोच कर खाते हैं कभी उनको तिक्षण शुलों में पिरोते हैं अभ्यक्ष भक्षण और मिथ्या भाषण करने वाली जिव्वा को बहुत दंड मिलता है जो पुरुष माता पिता और गुरु को क� नमक भर कर खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता है जो अत्तियों को अन जल दिये बिना उसके सम्मुक ही स्वैम भोजन करते हैं वे छूकी तरह फुलू में पेरे जाते हैं तथा वे अस्ती तावल नमक नरक में जाते हैं इस प्रकार अनेक कलेश भोगते रहने पर भी � यमदूत उसे तप्त लोहे की नारी से आलिंगन कराते हैं और पर पुरुष गामनी स्तरी को तप्त लोहे पुरुष से लपताते हैं और कहते हैं कि दुष्टे जिस प्रकार तुमने अपने पती का परितियाग कर पर पुरुष का आलिंगन किया उसी प्रकार से इस ल और वहां रहकर मैथुन आदि अन्यक्प्रकार के पाप करते हैं यहुथू तो, अन्यक्प्रकार के यंत्रों से पृड़ित करते हैं और वे जब तक चंद्र सूर्य हैं तब का नरत की अगनी में पड़े जलते रहते हैं जो गुरु की निंदा श्रवन करते हैं उनके का किष्ट हैं सौबरों यातना पूर्फ्ण oppose अनेक दारोन व्यथा भोगते हैंं का सो वर्षे में भी वर्रण नहीं हो सकता। जीव नर्फोंदोंज्ञ नियुक्त पूरुष्ध ऑनेक दारों व्यथा भोगतें गएर प्रणतुक उनकी प्रणपर्ण नहीं दखन्ते है। हैं पुत्र मित्र इस्त्रियादि के लिए प्राणी अनेक प्रकार का पाप करता है परंतु उस समय कोई साहता नहीं करता केवल एकाकी वही दंड सुक भोगता है और प्रलेपरियंत नर्क में पढ़ा रहता है यह धुरुब सिध्धान्त है कि अपना किया पाप स्वेम भूगना बुद्धिमान मनुष्य शरील को नश्वर जानकर लेश मात्रवी पाप ना करे पाप से अवश्य ही नरक भूगना पड़ता है पाप का फल दुख है और नरक से भड़कर अधिक दुख कहीं नहीं है पापी मनुष्य नरकवास के अनंतर फिर पृत्वी पर जन्म लेते हैं � कीट पतंग पक्षी पशु आदी अनेक यूनियों में जन्म लेते हुए अती दुर्लब मनुष्य जन्म पाते हैं स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाले मनुष्य जन्म को पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक ना देखना पड़े यह मनुष्य यूनी देवताओं तथा आ मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धी करनी चाहिए।